पाहि पाहि पाहि पाही नोने रक्षस पाहीं धूर्ते में ईश्वर भक्त को भी साधक व्यक्ति को भी ईश्वर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने का संकेत आया है अधक भक्त ईश्वर भक्त जो भी व्यक्ति है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि किस किस से हमारी रक्षा करें पहला तो शत्रु है उसका मारने वाला जो है राक्षस जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं ऐसे राक्षसों से पा हमारी रक्षा कीजिए तो उसका मारने वाला राक्षस है शत्रु दूसरा है धूलते अरावणा जो धूर्त और कृपण व्यक्ति है कंजूस व्यक्ति है कंजूस भी है और धूर्त भी है साथ साथ तो ये भी हमारा शत्रु होता है इनसे भी हमारी हानि की संभावना रहती है या ये हानि करते हैं इनसे भी बचने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए तीसरा है रिशता रिश्त मत, का मतलब होता है जो हमसे देश करता है चिढ़ता है हमारा विनाश करने के लिए तत्पर रहता है ऐसे क्रोधी स्वभाव वाला जो हमारे को देखते जिसको क्रोध आता है ऐसे व्यक्तियों से भी हमारी रक्षा कीजिए तीसरे प्रकार का व्यक्ति है चौथा है जिघान सतह जो बिल्कुल मारने के लिए आ गया मारने को ही इच्छुक है बिल्कुल ऐसे लोगों से रक्षा कीजिए तय होगा कि जो मारने के लिए आ रहा है हमको मारने जा रहा है वहाँ भी हमको बचने का प्रयास करना चाहिए आगे हम मर जाएं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए हमें उससे रक्षा करने का अधिकार है क्योंकि तो बिना अधिकार के प्रार्थना करने की कोई वो आती नहीं है निरसार्थकता नहीं है तो प्रार्थना की जा रही है यदि कि हम मारने वाले से बचें तो बचने का प्रयास करना चाहिए बात है कि जो रिशत लोग हैं इनसे कम है अभी एक तो तत्काल मारने के लिए आ ही गया तो उससे भी बचना है दूसरे हैं जो अभी तक आया तो नहीं है मारने के लिए तत्काल पर अभी दूर है वो देश की दृष्टि से हो सकता है काल की दृष्टि से भी हो सकता है विशेष रूप से काल की दृष्टि से है अभी हमसे चिढ़ता है और इतना चिढ़ता है कि वो क्रोधित रहता है हमको देख कर के जल जल करता रहता है तो ऐसे व्यक्ति भी वो ताक में रहता है केवल कब अवसर मिल जाए और हम इसको समाप्त कर देंगे कल तो सामने यही रहता है लेकिन वो हमारे ताक में रहता है अवसर देखता रहता है कब हम इसको नष्ट कर दें तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए यानी इनका भी हमको परिजन होना चाहिए पहचान होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हमसे सदैव चिढ़ते हैं हमारे ऊपर हर समय क्रोधित रहते हैं ऐसे लोगों की भी पहचान रखनी चाहिए और उनसे सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए उससे और कुछ दुर्बल हैं शत्रु यानी और दूर के हैं वो है धूल तौर कंजूस व्यक्ति है कंजूस का तो मतलब होता है कि साधन जिसके पास होता है लेकिन उस साधन को वो दूसरे के लिए प्रयोग होने नहीं देता है स्वयं भी नहीं करता है और दूसरे को भी नहीं करने देता है वस्तु ऐसे ही नष्ट होती रहती है तो ऐसा जो साधन संपन्न व्यक्ति होता है जो कि हमको अपने साधनों का उपयोग करने के लिए नहीं देता है और साथ साथ धूर्त भी है कहने का मतलब है कि वो सीधे मना तो नहीं करेगा मैं ये नहीं दूंगा लेकिन चक्कर लगाते रहेगा लगवाता रहेगा इस बार आ जाना तो दे देंगे ये कर दो तो दे देंगे ऐसा कर देने पर दे देंगे अनेक प्रकार की शर्तें रखेगा और पूरा करने के बाद भी नहीं देगा वो ऐसे अनेक प्रकार के मतलब वो परेशान करने के लिए बाधाएं डालता रहेगा साधन नहीं देगा बस क्या होगा कि हमको फिर हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं होगी और हमारा कार्य बिगड़ जाएगा समय पर हम कार्य को कर नहीं पाएंगे धोखा देगा वो तो ऐसे लोगों को भी पहचान करके रखना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर हम विश्वास तो करते हैं संबंध जिनके साथ हमारा है और हम उनके ऊपर विश्वास किए हुए हैं पर वो हमको धोखा देता है समय पर हमें वो वस्तु तो उससे मिल नहीं पाती है तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने के लिए रक्षा करने की प्रार्थना की गई है ईश्वर से ऐसे लोगों से भी हमारी रक्षा करें होता है धोखेबाज सीधे सीधे शक्ति से मतलब हानि नहीं करता है प्रहार करके नहीं करता है लेकिन स्थिति ऐसी उत्पन्न कर देता है अब नाश होगा कोई भी साधन ऐसा कर देगा वो कुछ ना कुछ कर देगा बौद्धिक रूप में कर देगा वस्तु के रूप में कर देगा परिस्थिति उत्पन्न कर देगा वो शब्दों से भी कर सकता है कुछ ऐसी अपमान के शब्द बोल दिया या मिथ्या आरोप लगा दिया कुछ भी ऐसा करेगा जो हमको नीचे गिराए जिससे पत, हमारा पतन हो सकता है हम गिर सकते हैं दब सकते हैं तो ऐसी क्रिया को करने वाला व्यक्ति क्या होता है धूर्त होता है कर सकता है सामने भी कर सकता है यानी पहले तो आपको बुला लिया यहाँ पर आओ जी आपको समय देंगे प्रवचन करना और भी करना और समय जब आया तो कहा कि हम क्षमा चाहते हैं आपसे अभी हमारे पास दूसरे व्यक्ति आगे क्या करें अगली बार हम फिर देखेंगे आपको तो ऐसा एक बार नहीं दो बार नहीं वो जानबूझ के कर रहा था ये, ये भी ना लगेगी ये हमको चाहता नहीं है तो वो पास में भी लाएगा लेकिन जब अवसर होगा उसी का उस समय फिर वो बदल देगा उस चीज को ऐसा जो व्यक्ति होता है अवसर आने के बाद बदल देता है उस चीज को होने नहीं, नहीं देता है वो व्यक्ति धूर्त कहलाता है बौद्धिक रूप में जो धोखा देता है वो धूर्त होता है धूर्त कहिए चालाक कहिए जो होते हैं खेल में व्यवहार में यही करता है ना विश्वास दिला दिया हाँ ऐसा ही करेंगे और फिर वैसा नहीं करता है तो उसको कहते हैं धूर्त ऐसा ही यहाँ क्या है अरावण कृपण धूर्त है यानी वो ये भी कहता रहेगा कि शुरू करो ना काम हम तो सहायता करेंगे करेंगे आपकी चिंता क्यों कर रहे हैं आप हमारे पास इतनी सारी आपकी ही तो है सब आप आराम करो एक बार फिर हो जाएगा इसमें क्या रखा होगा और जब कर दिया आपने आरम्भ तो कहेगा जी मेरे जो तो दूसरा काम आ गया अब ये काम पड़ गया मैं क्या करूं चाहता तो हूं मेरी आत्मा तो तड़पती है आपकी सहायता करें लेकिन अब करें क्या मजबूरी है हमारे सामने तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो धूर्त और आवण होता है कृपण कंजूस है लेकिन धोखेबाज भी है वो तो ऐसे लोगों से भी रक्षा करनी है और उससे भी एक और शत्रु है अलग भिन्न है जो राक्षस राक्षस होता है वो हमारे चारों तरफ से विरोध हानि करता रहता है दूर दूर से भी निकट आके भी कर सकता है लेकिन वो दूर दूर से करता है सैद्धांतिक रूप में भी करेगा वस्तुओं की जो हमारे पास विद्यमान साधन है उनको भी नष्ट करेगा सीधा सीधा जो खाता है हमारे साधनों को हमको भी पकड़ के खा जाए ऐसे जो लोग होते हैं वो राक्षस कहलाते हैं विशेष करके जो होते हैं आ, अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या करने वाले किसी के भी प्राण नष्ट करने वाले किसी की संपत्ति ऐश्वर्य है, है हर किसी चीज को छीन लेता है वो बलात् और अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है तो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी से कुछ छीनने वाला बला व्य धन सहित शरीर तक छीन लेता है वो राक्षस कहलाता है तो ऐसे लोगों से रक्षा की प्रार्थना की गई है कि हमारी रक्षा इस प्रकार से करिए तो पहली बात तो ये होगी कि इन इन लोगों से हमको रक्षा भय होता है इतने हमारे लोग शत्रु हैं हमारी हानि पहुंचाने वाले हैं तो ये हमको पता होना चाहिए पहचान होनी चाहिए ये कौन है दूसरी बात इससे आती है कि ऐसे लोगों से अब सतर्क रहना है ये हानि पहुंचाते ही पहुंचाते हैं मतलब नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं रखना है विचार साधना कर रहे हैं या नियम का पालन कर रहे हैं अहिंसा व्रत ले रहे हैं सब कुछ हो रहा है परंतु इन स्थितियों में ये निश्चिंत नहीं होना है कि हमारी हानि दूसरा नहीं करेगा कोई हानि नहीं करेगा सहायता ही करता रहेगा ऐसा नहीं है ये सिद्धांत इस मार्ग में भी नहीं चलता है अंशिक रूप से दोनों पक्ष रहेंगे कुछ तो हमारे अनुकूल भी होंगे और कुछ हमारे विरोधी भी होंगे उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है ये आगे की बात है पहले है कि स्थिति क्या है एक तो होता है कि व्यक्ति मान लेता है कि हम तो इतने अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारा कौन विरोधी होगा कौन हमारा शत्रु हो सकता है हमको धोखा देगा जिसका बुरा हम नहीं करते हैं वो हमका हमारा क्यों बुरा करेगा तो ऐसा सिद्धांत नहीं बनता है अच्छे से अच्छे व्यक्ति के भी शत्रु होते हैं और बुरे के तो होंगे ही होंगे बुरा व्यक्ति तो बिना शत्रु का विरोधी का हो ही नहीं सकता उसका तो है ही तो होता ही होता है वो व्यक्ति तो सावधान रहता है क्योंकि वो दिन भर वही करना होता है उसको तो वो अधिक सावधान रहता है इस भर में प्रमाद नहीं करता है वो तो सीधे लड़ना ही लड़ना है उसको क्या करना है लेकिन जो व्यक्ति प्राय नहीं है ऐसे उनमें ये प्रमाद आ जाता है उनको लगने लग जाता है कि कोई नहीं है ऐसा क्योंकि प्राय नहीं आते हैं उनके सामने स्थितियाँ या ऐसे लोग अधिकतर नहीं आते तो इस स्थिति में वो मान लेते हैं कि ऐसा होता है नहीं है लोक में ऐसा नहीं होता है कि जो बहुत अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति हो उसका कोई विरोधी हो जाए यानी हम संसार में ऐसा भी मान लेते हैं कि हम इतने अच्छे हो सकते हैं कि कोई विरोधी नहीं होगा हमारा कोई भी हमारी हानि की बात नहीं सोच सकता है कोई भी हमको अपमान नहीं करेगा सब कोई हमारा सम्मान ही करें इतना ऊंचा हम हो सकते हैं इस संसार में हमारे विरुद्ध कोई कुछ रहोगे नहीं तो ये स्थिति बन जाती है तो ऐसा नहीं है हम ये मान के नहीं चल सकते कि हम सर्वथा सभी के लिए लोकप्रिय हो जाएंगे सभी को प्रसन्न कर देंगे सबसे हमारी लोकप्रियता हो जाएगी सबके साथ हमारी मित्रता हो जाएगी सबके साथ हमारा ठीक व्यवहार हो जाएगा ऐसा नहीं हो पाएगा दोनों स्थितियाँ रहेगी कुछ अनुकूल रहेंगे और कुछ प्रतिकूल रहेंगे कुछ बीच के रहेंगे तीन स्थितियाँ बनती है एक तो अनुकूल व्यक्ति होगा ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी अनुकूल नहीं हो ऐसा यदि हो कि एक भी व्यक्ति अनुकूल नहीं तो उसी दिन मर जाएंगे जीवित नहीं रह सकते फिर उनको सहायता करता ही करता है क्योंकि अकेले अपने बल पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है कहीं भी कोई भी है अकेला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है किसी न किसी की सहायता की जरूरत होती है उसको कम से कम दूर से दिख भी जाए उसको इसीलिए कहीं पर भी आप बिल्कुल निर्जन स्थान में चले जाइए बहुत देर तक नहीं रह सकते वहां पर दो चार दिन रह जाए अलग बात है लेकिन जहां कोई भी कुछ नहीं दिखता हो एक चिड़िया भी नहीं दिखाई देती हो वहां जाकर के रहना बहुत कठिन होता है वहां भी कोई न कोई व्यक्ति चाहिए आपको कम से कम दूर से दिख जाए जैसे प्रायः क्या होता है हम समूह में तो रहना नहीं चाहते एकदम से लेकिन थोड़ा सा हटके रहना चाहते हैं ऐसा भी नहीं करना चाहते कि पूरा दिखे भी नहीं तो उसमें ये होता है कि कभी कभी तो ज़रूरत पड़ती है और उसमें जाके हम सहायता ले लेंगे हम नहीं देंगे सहायता क्योंकि साथ में रहते हैं तो हमको करना पड़ता है और जब थोड़ा दूर हो जाते हैं तो हमको नहीं करना पड़ता है उसमें हम सुरक्षित रहते हैं और दूर वाले को देखते रहते हैं कि जब हमको पड़ेगी अपेक्षा तो ले लेंगे जा के और एकदम नहीं दिखेगा तो फिर तो अपने ऊपर आ जाती है ना सारी बात तो ऐसा भी नहीं होता है कि सर्वथा हम एक तरफ जाके रहते हैं चाहे कोई मौन रहता है चाहे सबसे कट करके रह रहा है तो सभी का अभिप्राय यही होता है एक जड़ उसकी रहती है मतलब नीचे पेड़ का जो तना है या कुछ भी है ना भले ही आकाश में हो लेकिन उसकी जड़ कहाँ होती है नीचे रहती है भूमि में नहीं तो वो खड़ा नहीं रहेगा जीवित नहीं रहेगा तो चाहे पहाड़ पर रह रहा है कोई व्यक्ति आकाश में रह रहा है चाँद पर भी जो व्यक्ति रह रहा है ना उसका भी संबंध धरती से रहता ही रहता है ये चिड़िया दिन भर उड़ती रहती है कौए पक्षी हैं लेकिन रात को क्या करते हैं ये आते ही आते हैं न बिना पेड़ के रह नहीं सकते जी नहीं सकते भले ही उड़ते रहें दिन भर रात को कहाँ जाएंगे तो ऐसे कोई न कोई आधार होता ही होता है व्यक्ति का निराधार हो नहीं सकता है वो तो इसलिए हमको कोइन ना कोई अनुकूल तो मिलता ही मिलता है जीवन यदि चल रहा है तो कोई है अनुकूल पर मात्रा की हो जाती अंतर होता है अधिक अनुकूलता होती है एक कम अनुकूलता हो जाती है बहुत अधिक प्रतिकूलता होते होते हमारा जीवन नष्ट हो जाता है तो इस दृष्टि से है कि इन लोगों से हमारी रक्षा करनी चाहिए तो अब बात आती है कैसे रक्षा होगी तो इस पहली बात है कि ईश्वर जिससे जो प्रार्थना की जा रही है कि आप इन इन लोगों से हमारी रक्षा कीजिए तो पहली बात तो इसमें है कि प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर हमारी रक्षा ऐसे नहीं कर सकते जैसे कोई व्यक्ति से होती है व्यक्ति तो हमारा हमारी रक्षा सीधे उस व्यक्ति को पकड़ के कर देता है हटा देगा उसको मार देगा जो कुछ भी होगा तत्काल उसको बाधित करके हमको बचा लेगा लेकिन ईश्वर से ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए ईश्वर उसका हाथ पकड़ करके हमसे अलग कर देंगे ये नहीं हो सकता है ईश्वर के बस का भी नहीं है क्योंकि एक तो स्वभाव नहीं है ईश्वर का जीवात्मा को स्वाभाविक छूट है शरीर और साधन दे देने के बाद इसकी अपनी स्वतंत्रता होती है कि चाहे कुछ भी कर सकता है ईश्वर की ओर से छूट है तो उस छूट दे देने के कारण अपने व्रत का उल्लंघन तो नहीं करेगा छूट तो उसको देनी पड़ेगी और उस कारण से वो तत्काल नहीं किसी को पकड़ते हाथ नहीं तो इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी तो वो बुरा तो नहीं करेगा अच्छा भी नहीं कर पाएगा फिर तो अच्छा और बुरा दोनों करने के लिए पूर्व नियम प्रथम नियम तो है छोड़ रखा है ईश्वर ने तो इसलिए हमको ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए कि ये पकड़ के हमसे अलग करवा देंगे ईश्वर से ऐसी प्रार्थना या आशा नहीं रखनी चाहिए पर चूंकि प्रार्थना इसमें की हुई है प्रत्यक्ष के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी तरह से ईश्वर हमारी रक्षा नहीं करते हमारे अंदर जो नास्तिकता आती है ना वो यहीं से आती है हम किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष पहले देखना चाहते हैं अपनी एक भावना बना लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए और फिर वो वस्तु ऐसी नहीं मिलती है तो वहाँ हमारा अविश्वास होता है तो ऐसे ही ईश्वर से भी जो हम ये आशा कर लेंगे कि प्रत्यक्ष व्यक्तियों के समान हमको शत्रुओं से वो बचाएगा तो हमारे अंदर नासिकता आएगी क्योंकि ऐसा नहीं होता है ईश्वर से हमारी प्रत्यक्ष रक्षा नहीं होती है ईश्वर से जो हमारी रक्षा होती है वो व्यवस्थित होती है साधनों की रक्षा है जैसे भी है वो सब की सारी की सारी एक क्रम होता है व्यवस्था होती है उस व्यवस्था से ही रक्षा हो सकती है सरकार भी किसी की रक्षा कर रही है वो भी व्यवस्था से करेगी तत्काल नहीं कर सक पाती है तो ईश्वर की भी जो रक्षाएं होती है वो व्यवस्थित होती हैं क्रमशा होती है, है। यानी इन इन चीज़ों को पूरा करने के बाद वो सुरक्षा मिल जाएगी नहीं तो नहीं मिलेगी सुरक्षा होती है ये पक्का है अगर सुरक्षा नहीं होती तो धूर्त लोग जीवन जीने देते नहीं किसी को संसार में ना तो धूर्त बचते ना उन उनके अतिरिक्त कोई बचता क्योंकि दूसरे को तो वो जीने नहीं देते और स्वयं वो अपने आप में फिर लड़के मर जाते अपने को भी तो नहीं जीने दे सकते ना वो तो इस कारण से क्या होता उनके अतिरिक्त संसार में कोई बचता ही नहीं लेकिन बच रहे हैं ना इतने दिनों से अच्छे लोग भी होते ही हैं मुक्ति को प्राप्त करने वाले भी लोग हुए हैं ना तो कैसे हो गई अगर उनको नई व्यवस्था मिली होती नई सुरक्षा होती इन कार्य को नहीं कर पाते तो सफलता कैसे मिलती ऐसे ही संसार में कितने सारे लोग हैं धार्मिक हैं और हैं एक से एक अच्छे लोग भी हैं जीवित हैं वो जी रहे हैं और बूढ़े होकर भी मरते हैं फिर सुरक्षा नहीं रही तो पूरे पूरी आयु कैसे उन्होंने जी बिता ली तो तो हाँ वही रहती है कि पहली बात ये सोचने है कि ऐसा भी नहीं होता है कि बिल्कुल रक्षा नहीं होती है और ऐसा भी नहीं है कि रक्षा ही रक्षा होती है अच्छा हो जाएगी ये भी नहीं है अच्छे लोगों को कोई हानि कभी करेगा ही नहीं ऐसा भी नहीं है लेकिन यह भी नहीं है कि अच्छा लोग कभी सफल नहीं होगा अच्छे लोग कभी भी सफल नहीं होंगे ऐसा भी नहीं होगा वो सफल भी होंगे तो सफलता तो तभी मिलेगी ना अगर व्यवस्था है सुरक्षित होकर ही तो व्यक्ति सफल होगा तो किसी न किसी रूप में रक्षा भी है असुरक्षा होते हुए भी यानी सामान्य रूप से रक्षा है लेकिन विशेष रूप से रक्षा नहीं है प्रत्यक्ष रक्षा नहीं है लेकिन सामान्य रक्षा है तो सिद्धांत यही लागू होगा कि तभी तो हमको प्रार्थना करनी पड़ रही है ना स्वाभाविक रक्षा होती तो जरूरत नहीं थी प्रार्थना की और रक्षा होती ही नहीं तो उसमें भी प्रार्थना निरर्थक थी ईश्वर से यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो तो ईश्वर का ही तो न कथन है कोई भी जो उपदेश होता है अगर वो निरर्थक है वो आचरण में आ ही नहीं सकता सफल हो ही नहीं सकता तो वो उपदेश ही नहीं हुआ ना आप व्यक्ति तो जो कुछ बोलता है और वैसा यदि संभव ही नहीं है तो बोलेगा नहीं वो लेकिन यदि आप व्यक्ति बोल रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जाकर के वो है संभव असंभव नहीं होता है संभव उपदेश नहीं होता है सांख्य पड़ा है कि नहीं आपने ना उपदेश उपदेशक अशक्य उपदेश नहीं हुआ करता है यानी जो आचरण में नहीं लाया जाए जो व्यवहारिक नहीं हो सकता है सफल नहीं हो सकता है ऐसा उपदेश होता नहीं है आप्त के द्वारा तो ये जो कथन है आप्त कथन है ईश्वर के द्वारा ही ये विदित है कि प्रार्थना ऐसी करनी है तो करनी है तो तो होगी अवसर स्थिति होगी तभी तो, तो उस स्थिति को अपने को पहचानना होगा कहा जाकर के किस मात्रा में है वो तो इसमें है कि इन लोगों से सामान्य रूप से रक्षा कैसे हो ईश्वर की ओर से व्यवस्थित तो है पर अपने को व्यक्तिगत रूप में भी करना होगा प्रयास प्रयास करने के लिए होगा कि किन कहा किन चीजों से विरोध स्थितियों को रोका जाता है अब जैसे कि है सामान्य नियम है कि कहीं भी जो विरोधी गुण होता है वो अपने समान गुणों से ही दबता है आपके पास यानी कि कोई रूप है ना जलेबी है मान लो लाल रंग की है तो जन लाल रंग की जलेबी को उसके अंदर जो मिठास है उसको रंगों से नहीं बदल सकते मिठास को कम अधिक नहीं कर सकते रंग को लाल अधिक रख दो तो मिठाई जलेबी मीठी अधिक हो जाएगी ऐसा नहीं होगा कम कर दो तो भी मिठास कम हो जाएगा ऐसा नहीं होगा एक गुण दूसरे गुण को नहीं मारते हैं रूप गुण जो होता है वो रस को नहीं मारता है और रस जो होता है वो रूप को नहीं मारेगा रूप रस गंध स्पर्श ये जो हैं पांच आपस में ये एक ही जगह रह जाते हैं तो एक ही जगह तभी तो रहेंगे ना जब एक दूसरे को कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसी में होगा कि अगर मीठा है और उसको कम करना होगा तो वो रस है तो रस को रस से ही कम करेंगे फिर रस को रस मारेगा यानी उसके विपरीत और कोई रस होगा वो डाल देंगे जैसे मीठा है तो पानी डालेंगे जिसमें वो मीठास होता नहीं है वो चीज़ इसमें डाल देंगे तो वो अब उसको मारेगा कम कर देगा ऐसे जो भी होगा बहुत अधिक तीखा है अब तीखा को मारने के लिए खट्टा डालेंगे उसमें वो खट्टा वो तीखे को मारेगा ऐसे गुण ही गुण को मारते हैं कुछ ऐसे गुण होते हैं जो को मारते हैं लेकिन कुछ गुण होते हैं जो नहीं मारते हैं दूसरे को अग्नि को अग्नि से नहीं कर सकते कम अधिक अधिक तो अग्नि से होगा मूल नियम तो यही रहेगा अग्नि अग्नि से हटाने से कम होती है कोई चीज़ और उसी के अब ये बढ़ाने से वो चीज़ बढ़ती है पर सामान्य रूप से अग्नि को कम करना हो तो पानी की जरूरत पड़ती है हाँ पानी अग्नि को नहीं मारता है अग्नि पानी को नहीं मारेगा मूल नियम यही रहेगा पानी अग्नि मार नहीं सकती क्योंकि अग्नि को पानी मारती दोनों मिलते कैसे एक जगह भी रहते हैं ना दोनों गर्म पानी भी पानी के साथ रहता है वो अग्नि रहती है तो मोल नियम तो ये होता है लेकिन हमारी अपेक्षा से कम अधिक हो सकते हैं वो हमको गर्मी यदि लग रही है तो पानी हम अधिक वहां जुटा देंगे तो वो कम हो जाएगी पानी की मात्रा बढ़ जाने से अग्नि वो अपने आप कम सा हो जाएगा वो अपने आप में कम नहीं होगा लेकिन हमको हमारे ऊपर जो प्रभाव हो रहा है वो कम हो जाएगा क्योंकि जल का प्रभाव बढ़ जाएगा अग्नि का कम हो जाएगा ऐसे अग्नि की कमी दिख रही है तो अब अग्नि वाले को बड़ा जल को घटा देंगे जल वाले घटा देने से अग्नि का प्रभाव बढ़ जाएगा इससे बातानुकूल में होता है उसमें क्या करते हैं उसका जो तापमान होता है उसको कम अधिक कर देते हैं उसे लगता है कि ये चीज़ बढ़ गई ठंडी लगती है उसके अंदर रेल के अंदर या कमरे में बाहर के तापमान से उसका तापमान कम कर देते हैं गर्मी कम कर दिया तो तो वहाँ लगेगा अब ठंडी आ गई और उसको बढ़ा दिया तो वहाँ लगता है गर्मी होती है तो वो कम अधिक उसको किया जाता है तो ऐसे करके मतलब ये नियम दूसरे पर भी लागू होगा जो व्यक्ति बिल्कुल धूर्त है उस व्यक्ति को आप तत्काल नहीं रोक सकते हैं उसके लिए आप समय लेकर के रोक सकते हैं उसको क्योंकि सारा काम वो बुद्धि से करता है तो बौद्धिक काम हर समय भविष्य के लिए होते हैं तत्काल तत्काल बुद्धि से काम नहीं हुआ करता है वर्तमान वाला काम बल से होता है वर्तमान के लिए बुद्धि नहीं हुआ करती है वर्तमान के लिए कर्म जो होता है ना कर्म हर समय बल से होता है लेकिन जो आयोजन होता है संयोग जो होता है वो बुद्धि से हुआ करता है क्योंकि संयोग हर समय भावी होता है संयोग करने से पहले जानना पड़ता है कि किसका संयोग हम करेंगे तो वो बुद्धि का विषय हो जाता है इसलिए बौद्धिक जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे भविष्यकालिक होते हैं वर्तमान कालिक नहीं होते हैं और वर्तमान के जितने भी काल होंगे वो बल से होंगे तो ऐसे ही अब इस पर धोखा नहीं नहीं दे रहा है तो या तो पहले से योजना बना रखा है तो उसका परिणाम वर्तमान में दिखेगा या फिर वर्तमान में उसने योजना शुरू की है तो कालांतर में वो अब परिणाम आएगा तो धूर्त व्यक्तियों व्यक्तियों से रक्षा करने के लिए बौद्धिक बल चाहिए। चाहिए हमारी क्या हानि कर सकता है उस हानि के लिए हम पहले से अलग से व्यवस्था कर लेंगे निदान यानी उसके ऊपर हम निर्भर ही नहीं होंगे तो उस काल में भले ही अब वो हमको रुमना कर देगा रोक देगा तो उससे अब हमारी हानि नहीं होगी तो इसके लिए हमको बौद्धिक चाहिए पहले और जो बिल्कुल मारने के लिए आ गया तो वहां पर बुद्धि नहीं चलेगी वहाँ यदि हम बलवान हैं तब तो उसको रोक लेंगे और नहीं बलवान है तो मार देगा वो हमको तो उसके लिए हो कि बल की ही पड़ेगी अपेक्षा बल ही बढ़ाना पड़ेगा है हमारे पास बल तो हम रुक जाएंगे तो बल बढ़ाने के लिए जो कि साधन है वो पहले से हमको करके रखना होगा अगर ऐसा कर लेते हैं तो वहां ये प्रार्थना सफल होगी यानी वर्तमान की रक्षा करने के लिए वर्तमान साधन चाहिए तो हम वर्तमान में सुरक्षित हो सकते हैं और आगे जितनी भी आपत्तियां आने वाली है उसके लिए बुद्धि चाहिए बौद्धिक बल से फिर उनसे बचा जा सकता है तो जो धूर्त लोग होते हैं उनसे क्या हों बुद्धि से निपटना होगा ये जानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षाएं क्या है किन किन साधनों से हमारा कार्य पूरा होता है वो हमको चाहिए और उसका विकल्प हमको जुटाना पड़ेगा विकल्प अगर दूसरे से हम रख लेते हैं तो उस व्यक्ति से हमारी रक्षा हो जाएगी फिर हम उससे मारे नहीं जाएंगे ऐसे राक्षस लोग जो होते हैं राक्षस होते हैं छीनने झपटने वाले तो इसके लिए होता है कि इसके लिए टुकड़ा रखो पहले जैसे कुत्ता होता है ना काटने के लिए आता है तो कैसे इसको हटाते हैं रोटी डाल दो इसको भूखना बंद कर देगा वो तो ऐसे जो राक्षस या धूत लोग होते हैं लूटने वाले लुटेरे उसके लिए पहले से आप हिस्सा लग करके रखो यानी किसी न किसी वैध रूप में एक तो होता है कि वो घूस दे देते हैं या जो भी होता है ना ऐसे होता है दूसरा होता है कि उनके लिए अलग से मतलब सुविधा बनानी पड़ेगी वो अभाव में ना चले जाए क्योंकि वो लोग भी अभाव के कारण ऐसा करते हैं तो पहले से या तो उनके लिए व्यवस्था चाहिए उनको किसी चीज की कमी ना पड़े कहीं से पूर्ति हो जाए उसको चाहे वो सरकारी रूप में होता है किसी रूप में होता है तो उनकी आपूर्ति होते रहेंगे तो राक्षस लोग उत्पन्न नहीं होंगे पूर्ति बंद होती है वहां से राक्षस उत्पन्न होता है पहले क्या होगा ना कुत्ता अपरिचित व्यक्ति पर ही भूखता है एक ये नियम होता है परिचित पर नहीं बोकता है कुत्ता और परिचित उसको वो मानता है जिसको उसने दिया हो कुछ उसको चाहे वो सहलाया है चाहे कुछ खाने को दिया है वो उसको ही वो परिचित मानता है और किसी को परिचित नहीं मानता है उस, हाँ। ने भी मूल काम किया है संपत्ति हड़पी है तो हड़पने समय उसमें अब क्या हुआ था आराम में उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया बचपन से उसके माता पिता के द्वारा या किसी के द्वारा और दूसरी बात है कि बाद में उसको शक्ति पहले तो वो ठीक था पहले इतना खराब नहीं था वो विद्वान आदि तो था ही लेकिन फिर भी एक सामान्य कुचेष्टा रहती है मौलिक उसकी उस समय उपेक्षा की गई उसके ऊपर गुरु के द्वारा हुआ है या माता पिता के द्वारा हुआ है कहीं न कहीं उसमें वो आया तो बाद में जाकर के वो हुआ ऐसे लोग जब साधन संपन्न होने के बाद करेंगे तो अब तो ये वर्तमान में बल का है जैसे बल के द्वारा ही मारा गया ना वो अगर राम के अंदर नहीं सामर्थ होती तो नहीं वो मर सकता था वो तो ऐसे लोगों के लिए तो बाद में फिर होता है शक्ति से शक्ति मरेगी लेकिन वो शक्ति भी कब हुई केवल राम नहीं मार सकते थे रावण को अगर इन ऋषियों का सहयोग नहीं होता ना विद्वानों का तो रावण नहीं मारा जा सकता था जैसे राम के पास भी क्या थी जो भी साधन आए हैं इनको शस्त्र वस्त्र मिले हैं वो कहाँ से मिले है? ऋषियों से मिला है भारद्वाज ऋषि से बहुत अधिक शस्त्र इनको विशेष विशेष मिले हैं विश्वामित्र से भी भारद्वाज से भी यानी कई ऋषियों से इनको बहुत जो विशेष विशेष शस्त्र होते हैं ना जो कि बाद में प्रयोग करते थे जैसे नारायणास्त्र है ब्रह्मास्त्र है ऐसे ऐसे लोग क्या होते हैं इनके पास नहीं होते वो बड़े साधुओं के पास होते हैं ऋषियों के पास वो फिर दे देते हो वो तभी से वो लोग दुरुपयोग हर समय इसीलिए करते हैं जब इनका नियंत्रण उससे हट जाता है ना उस चीज से और उनके हाथ में चला जाता है तो वो दुरुपयोग करने लग जाते हैं परंतु तो ये चीजें उपलब्ध ऐसे लोगों को ही होती है ये बड़ी बड़ी चीजें होती है ना अभी भी विज्ञान के जितने भी शस्त्र बन रहे हैं ये इसको सेना वाले थोड़े बनाते हैं इसको वैज्ञानिक बनाते हैं यानी बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में पहले होता है साधन वो इसका निर्माण करता है लेकिन उसका यदि नियंत्रण हट गया इससे तो वो बलवान व्यक्ति अब छीन लेगा ले लेगा हो और वो दुरुपयोग करेगा तो उसके लिए होता है एक तो आत्मबल चाहिए इसमें और उसके बाद फिर बाद में शक्ति फिर जुटानी पड़ेगी तो एक व्यक्ति तो ऐसा हो गया नहीं कि ये साधन संपन्न हो गया राजा हो गया मान लो तो उसका निदान तो फिर उसी स्तर पर होगा व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कर सकते व्यक्तिगत स्तर पर इतना ही आप करेंगे अपना आत्मल बढ़ाएंगे और फिर ऐसे उसके जो साधन है मुख्य साधन उसकी हानि क्या कैसे हो सकती है काट ये आपको करना पड़ेगा फिर तब जा कर के होगा तो दो विभाग हो जाएंगे एक सामने जाकर नहीं लड़ने वाला होगा एक विभाग होता है जो पीछे पीछे तैयारी करनी होती है सामने जाएंगे तो वो मार देगा ऋषियों को मार दिया ना सबको कोई भी सामने लड़का पाए थे रावण के सामने लेकिन राम के पीछे सहयोग जरूर था राम को यदि नहीं सहयोग होता ऋषियों का तो वो नहीं मार सकते थे रावण को तो एक विभाग तो ये हो जाता है पीछे हमको रहना पड़ता है और कुछ को आगे करना पड़ेगा तो इन दो स्थितियों से फिर रक्षा हो पाएगी अभी भी ऐसे जो भी है अभी संसार में जो अराजकता आरंभ होती है उसका मूल कारण है नास्तिकता जब ईश्वर का मतलब प्रभाव कम हो जाएगा लोग पर तो फिर ऐसे धूर्त लोगों की दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ने लग जाएगी ईश्वर का प्रभाव यदि है तो दबे रहेंगे ये। ईश्वर का प्रभाव मतलब ईश्वर को जानने वाले लोगों का बहुल्य है हाँ। तो इसका मतलब ईश्वर का नाम लेते हैं ईश्वर जो गुणकर्ण स्वभाव वाला है उसको नहीं मानते हैं वो जिस गुण वाला होना चाहिए उसने कहा कि दया गुण वाला है तो दया है उसके अंदर तो नहीं मानते है ना वो वस्तुता नहीं मानते हैं उन्होंने अपना खड़ा कर रखा है ऐसा है और उसको करना है तुम्हें ईश्वर तो को नहीं माना वो तो अपनी मनवाने के लिए करते हैं वो ईश्वर नहीं है उसका ऐसे ऐसे मतलब उन परिस्थितियों में देख करके आपको चयन करना पड़ेगा कि कौन किसका मारक होता है कहीं गुण से गुण मारा जाएगा कहीं विरोधी गुणों से दूसरा गुण मारा जाएगा ये अपने खुद उस समय देखना पड़ेगा एकाएक उसका नहीं कर सकते इतना वो सोच के निदान करना पड़ेगा मौलिन के निदान इतना ही होगा कि अपना ज्ञान बल और आत्म बल बढ़ाना होगा ज्ञान भी बढ़ाना है बहुत शारीरिक बल भी बढ़ाना है बौद्धिक बल भी बढ़ाना होगा तो ये दोनों बल हर जगह काम आएंगे वहां पर भी एक आता है राम को पूछा गया था कि आपके पास तो रथ नहीं है और घोड़े नहीं है और रावण के पास तो रथ है कैसे लड़ेंगे आप रावण रथि विरथ रघुवीरा देख विभीषण भय अधीरा विभीषण ने पूछा था राम को कि आपके पास तो रथ भी नहीं है घोड़े भी नहीं है कुछ नहीं है और उसके पास इतने अच्छे अच्छे रथ हैं तो कैसे लड़ेंगे आप तो उसका उत्तर उन्होंने दिया था जाके असरत हो ही दृढ़ सुनो सका अति धीर यानी कि जिसके पास यम होता संयम होता है आत्मल होता है उसके सामने कोई नहीं टिकता है सबसे बड़ा बल यही होता है किसी भी परिस्थिति में अपने को रोक के रखना घबराने नहीं देना गुब बल हमारे पास है हम लड़ेंगे उससे डरने की उसमें केवल भय ही तो करा रहा था ना एक तरह से उत्पन्न तो उस ऐसी भय को नहीं आने देना और बाकी तो बाद में उसको मिल गया तो हुआ तो उसी से मारा तो जाएगा शस्त्र तो शस्त्र से ही कटेगा हाथ से तो कटेगा नहीं ऐसे तो फिर भी होता है कि आत्मबल हर जगह काम आता है बुद्धि है और आत्मबल जो है ये सभी जगह के लिए है उपाय तो इन दोनों को हमें हर समय बनाते रहना चाहिए ईश्वर से ये मिलेगा हर जगह आत्मिक जो उत्साह होता है आत्मबल होता है ये ईश्वर से सदैव मिलेगा बाकी साधन तो अपने नियम से मिलेंगे उस स्थिति से व्यवस्था से क्रम से मिलेंगे लेकिन इसमें कोई क्रम नहीं होता ईश्वर का जब चाहेंगे तब मिलेगा अगर ईश्वर के साथ संबंध बना हुआ है तो विश्वास है तो मिल जाएगा इस तरह से अपनी रक्षा कर चाहिए। होता है कि अंदर से तो किसी व्यक्ति को धूर्त मानता अच्छा नहीं मानता है जो करता है बहुत अच्छे हो आप। वो आप प्रशंसा करने वाला सामने करेगा पीछे भी कर सकता है वो यानी जब लगेगा कि ये बात हमारी उस तक जाएगी तब कर देगा लेकिन वो मानता नहीं है उसको वो स्वयं नहीं मानता है कि ये ठीक है पर सिद्ध करता है कि ठीक है तो वो चापलूस होता है सिद्ध कुछ रहना होता। वही होता है ना उसको सिद्ध करना होता है स्वार्थ अपना लेना होता है